विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित ईश्वर जयती वराहनगर कलकत्ता 17 अगस्त अठारह सौ नवासी पूज्यपात आपने पिछले पत्र में लिखा है कि जब मैं आपको आदर्श सूचक शब्दों से संबोधित करता हूँ तो आपको बहुत संकोच होता है किंतु इसमें मेरा कुछ दोष नहीं इसका उत्तरदायित्व तो, तो आपके सद्गुणों पर है मैंने इस पत्र के पूर्व एक पत्र में लिखा था कि आपके सद्गुणों से जो मैं आपकी ओर आकृष्ट होता हूँ उससे यह प्रतीत होता है कि हमारा और आपका पूर्वजन्म का कुछ संबंध है इस संबंध में मैं एक गृहस्थ और सन्यासी में कोई भेद नहीं मानता और जहाँ कहीं महानता हृदय की विशालता मन की पवित्रता एवं शांति पाता हूँ वहाँ मेरा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है शांति शांति शांति ही आजकल जितने लोग सन्यास ग्रहण करते हैं ऐसे लोग जो वास्तव में मान सम्मान के भूखे हैं जीवन निर्वाह के निमित्त त्याग का दिखावा करते हैं और जो गृहस्थ और संन्यास इन दोनों के आदर्शों से गिरे हुए होते हैं उनमें कम से कम एक लाख में एक तो आपके जैसा महात्मा निकले ऐसी मेरी प्रार्थना है मेरे जिन ब्राह्मण गुरु भाइयों ने आपके सदगुणों की चर्चा सुनी है वे सब आपको सादर प्रणाम करते हैं मेरे जिन अनेक प्रश्नों के आपने उत्तर लिख भेजे हैं उनमें से एक के एक से संबंधित मेरा भ्रम दूर हो गया इसके लिए मैं आपका चिर अनुग्रहित रहूंगा इन प्रश्नों में एक और यह था कि क्या भगवान शंकराचार्य ने गुण कर्मानुसार जाति विभाग पर जिसका उल्लेख महाभारत इत्यादि पुराणों में हुआ है अपना स्पष्ट निर्णय दिया है अगर दिया है तो वह कहाँ मिलेगा मुझे इसमें संदेह नहीं है कि इस देश की प्राचीन रूढ़ि के अनुसार जाति विभाग जन्म के अनुसार होता आया है और इसमें संदेह नहीं कि समय समय पर शूद्रों के साथ उससे भी अधिक अत्याचार किया जाता रहा होगा जैसा कि स्पार्टा के लोगों ने वहां के हेल्टस अस्पृश्यों के साथ किया और आज भी अमेरिका में हफ्सियों के साथ किया जाता है मैं तो जाति के मामले में किसी भी वर्ग के प्रति कोई पक्षपात नहीं रखता क्योंकि मैं जानता हूं कि यह एक सामाजिक नियम है और गुण एवं कर्म के भेद पर आधारित है यदि कोई निष्कर्म एवं निर्गुणत्व को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने मन में किसी प्रकार का जाति भेद रखना हानिकारक है इन मामलों में गुरु के प्रसाद से मेरे कुछ निश्चित विचार हैं परंतु यदि मैं आपके विचार जान सकूँ तो मैं उनके आधार पर अपने कुछ मतों की परिपुष्टि कर सकूंगा और शेष का संशोधन मधुमक्खी के छत्ते को बांस से बिना कोचे शहद नहीं टपक सकता अतः मैं आपसे कुछ प्रश्न और करूंगा मुझको अज्ञा और बालक समझकर बिना किसी प्रकार का क्रोध किए कृपया यथार्थ उत्तर देंगे पहला वेदांत सूत्र में जिस मुक्ति का वर्णन हुआ है क्या उसमें और अवधुत गीता तथा अन्य ग्रंथों में वर्णित निर्वाण में कोई भेद है या नहीं दूसरा यदि जगत व्यापार प्रकणाद इस सूत्र के अनुसार सृष्टि स्थिति और प्रलय इन तीनों कर्मों का कर्ता केवल ईश्वर है जो जीव मुक्त हो जाते हैं उनको यह सामर्थ्य नहीं प्राप्त है लेकिन अतिरिक्त सभी दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं इस सूत्र के अनुसार किसी को पूर्ण ईश्वरत्व प्राप्त नहीं होता तो निर्वाण का वास्तव में क्या अर्थ है तीसरा यह कहा जाता है कि चैतन्य देव ने सार्वभौम से पूरी में कहा मैं व्यास के सूत्रों को समझता हूँ वे द्वैतात्मक हैं परंतु भाष्यकारों ने उन्हें अद्वैतात्मक बना दिया है यह बात समझ में नहीं आती क्या यह सच है किंबंती के अनुसार चैतन्य देव का प्रकाशानंद सरस्वती से इस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ और चैतन्य देव की विजय हुई कहते हैं कि चैतन्य देव द्वारा लिखित एक भाष्य प्रकाशानंद जी के मठ में था